लाला ये वो का नहीं है जी है होने के ताऊ जी ये क्या हां होने के कोई बात नहीं और ये जा पहुंचा और इसने जाके रामा कृष्णा करी अरे लाला बबराबाल हा मामा जी अरे भैया इतनो और बेवफा और इतनो होगा तेरा चाचा ताऊ तेरा कुर्बा कबीला बात देख रहा है भैया ये भी तुम्हारा ही दरबार है वो भी तुम्हारा ही दरबार है ये तुम्हारा ताऊ का दरबार है वो तुम्हारा पिता का दरबार है ऐ पर जब से यहां बैठा है इनसे आप मिल लिया मुलाकात कर ली तो अपने उनसे भी मुलाकात करो उन्हें कह रहे हां मामा जी सही है उनसे भी मिलना है मगर मामा जी एक बात है कहा भाई मेरो ना गैर सु बैर ना अपना सु गहर सु बैर ना अपना सु और सबल करूंगो वो निबल जा को दल देखो मामा जी तो तुशू कहू मेरी करियो कार। कौन कहे गो काब्रा जय मै जड़ूंगो कुटम के पान ओ मामा जी अगर जे मैं कुटम का साथ दू ढींग का साथ दू तो भैया मुझसे बब्रा बाण कौन कहेगा भैया मैं तो और मेरा गुरु का मेरी माता का नियम और धर्म है मैं तो भैया हारता कबाड़ जाऊंगा जुलम कर, कर दियो जब बात राजा कह रहो हो हकीकत में हुई ना है को भी अरे लाला ओ भैया बबराबान ऐसी क्यों करे भैया देख हम भी कन्हैया जी के हैं हम सभी दुनिया भैया हमारी मान जा उन्हें कह रहे मामा जी जो मानने लायक बात हुई उसको ये एक बना दो पर ना दो पर पर कोई बात तो ही ना है मानने लायक क्या मानू मैं तेरी? भैया मानने लायक क्यों ना मान जा क्या मामा जी ना बैठो हो जा चल और देख लाल तो सी एक बात और बताऊ मैं, कहा जब कौन कहता है कन्हया जी से बब भाई कुटंब तजय मत बबरा तो सुलीन कहसी कोटंब तजय मत बबरा तो सुलीन कहसी को, तो सु भलीन कहसी को जन की है शीत घटे काय दिना तो कोई दुश्मन भारी हो देख जिसके पास तू बैठा है मेरे लेखे तो मेरी कोई इससे गिला नहीं है कोई वो नहीं है ऐपर पर दिना यही चेरा इज्जत का हाबी हो जाएगा इज्जत का लागू हो जाएगा और अपना अपना ही रहता है दूसरा दूसरा जैसे यानी नहीं लबज कहूं कौन एक नाम हमारा मालूम हुयो बबरा बाहर कह रही हो मामा जी जब सू चपर चपर लपर लपर बातरने कर रो कैसे मैंने सोबर कह दी कि भैया मैं नाम मानुकाई की भी मैं अपना दिल को आप मुख्तार अच्छा कहा आप मुख्तार क्या आप मुख्तार भैया खैर तेरी राजी कहते तो राजी की बात ही है मामा जी जे तुम पे बहुत प्यार बहुत मोहब्बत करते तो मेरे साथ इतना काम मत करिए कितना? भाई मामा रखे भात मामा रखे मान भात मुकूमत दीजिए जे मेरो मामो रखे मान भात मुकूमत दीजिए कुल छत्तर के बीच चोट मस्तक पे लीजिए मुथरा मंडल बीच में तेरे भी रहे गोपनीय साथ जे तू मामा राख मान को भाई मोलू मत पहु मामा जे मुँह पे बहुत तू मेहरबान हो गए बहुत मुंह पे प्यार करे तो भैया मेरे लिए भात तो मत तेरी बहार का जामे जो काम पहे रीत की और ईतो अड़बो पड़ रो है कह रहे और सुन लाला हो ला बब्र बान तुम्हें मालूम है मुश्कुन है जी कहे के हां नहीं जी के जे तू बड़े मब्रा बाण किशन में भी उतारी तारी मैंने मारो का फिर कंसनाथ वा सक के डारी मुख से कलमा मई हद हिंदू के हारी खोल पलट मां मण बणू तेरो धड़सू काटूंगो शीश जय मेरी दया लगे दरबार में धरूंगो तुए जयत खमके के शीश जय मालक ने मेरी सुन ली तो जैत खंड के ऊपर तेरा सिर को रखूंगा यह मेरा बादा है जा तू सरिका जाने कितना देखा है मैंने फट कर नहीं जी फटकार बबरबान। अपना समूह दरबार को आते तो है कहां कालू का लू राजा राज बोलोगे कबात मारा पूरे भैया कर जाओ जा हद मगर बात ऐसी अब भी दोनों बात तुम्हारा हाथ में जिन अपनों प्यार हो जब तो फिर भी अपना समझा दे जे मुह प्यारो हूं जब जो बात मैं कर आयो मैं अपनी जिदे पूरी करूंगा और जो मैं उसके लिए चैलेंज दिया मैं उसे पूरा करूंगा तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी उन्हें कह रहे ये बात हमने तो पहले कह दी कि सदमत ऐसा तेरी बात मानता रहा है और मानेगा हम तो। जो तू तो करा जो हमारे लिए मंजूर मंजूर है क्या हाँ उन्हें भाई मंजूर है तो ऐसा काम है कि जे तुमने पांचों भाई बावन लाख दल लगे पांच भाई तुम्हारी छोटी घड़ी फौज है सात बावन लाख दर ले लियो बब्रा बाणे मोक लाख दे दियो जैसी कुछ हुआ और जे तुम पांच भाई बब्ब्राण बस कर लियो तो भैया बावन लाख दल को दे एक लो देख लूंगा कल जी बोले यह बोला के भैया हम तो बव लाख के बजाय चेयरमैन चाहे एक लाख और बढ़ती हुए या दल देख ले पर बब्र माने तुझे देख ले उन्हें है हैं पर यार जो कुछ मैं कर दूंगा चाहे कोई फंसू भी मारू मगर ऐसा ना हुए कल कू कभी तुम नयक नहीं है जिन्हें बुरी करी हमारो लड़कू मार उन्हें ना आ बिना करेंगे मुने जा दूसरे रोज और अब इनका बाण का माण है जो कुरुतन एक घाकू मोर तो कैरुन को लगते है एक घाकू मोर तो पंडून को लगता है अब जर्जोत तो को धनी यहां पे तो ज्योधिया पे आर पूरो दल और इन पे पंडून पे जो थोड़ा घड़ो दल हो थोड़ा घना ज्योधिया ये भी अपना ले के दल लेके एक घाव बबरा बाण ने दिल में सोची चलण के तमाम दल अन्य दोनों जब तमाम दल छठ जाएंगा दोनों दल कुरुक्षेत्र में पहुंच जाएगा जब अपनी माँ की आज्ञा लेके तू तो, तो सबसे पीछे चले जब जाने तुम्हें दोनों दलन का और बाण का माण और दल पहुंचगा आप पीछे से खड़ो हुए करो धान करके और महल को है। अपनी जा का चरणन में शीष न माने और अपनी कुरुक्षेत्र का दल को तमाशा देख दिया बेटा जागो जहां माता जाऊंगो क्या करो अठारो पढ़ो पढ़ो मैं भी देखा तमाशा इसकी माता ने इसका सिर का हाथ रखो बेटा जा मगर जे तुम मेरा बेटा है और मेरी कुख से पैदा है तो बेटा मेरी बात का पालन करियो कि हार ताकवाड़ी रहे ऐसा ना हो कदी सरता की संसार है कभी सरसा को बाड़ी रहे उन्हें गरी महत्व तुम बावरी है मैंने एक बार आपसे पर्ण कर लिया नियम कर लिया हार ताकुवाड़ी रहूंगा तो रानी नवलदेव ने बार बार क्यों समझाओ कि या तो ये पंडू हार दिखिया क्यों दिखिया ये ये बिचारा पांच भाई थोड़ा घड़ो इन पे दल सौदो से पांच आदमी और इधर पे। तो को लाख दल बात अब तो यहां समझे माता कोई बात कब मैं हारता को बाड़ी इसने और इसके टेंट का हाथ रखो पुस्त हाथ रखो इसके लिए और एक बाण और तीन सैंकि कान के लिए बब्र के लिए इसकी माता बेटा जा अगर ये तुझे ज्यादा भी गुस्सा आ जाएगा ज्यादा भी जोश आ जाएगा तो एक से दल को काफी है एक सेंटी वल को काफी एक सेंटी तो और वापस उबार के लाएगा जंग देख क्या के अपनी माता का चरण चूम के आ ले बाण कंधा के लगा के सैटी हाथ में लेके मस्त में घूम तो घूम तोरी भी चल दिया कौन बब्रहण कन्हैया जी ईसिया की जा में हई और अब कन्हैया जी पीछे इसके लगो जब जाने की आधी सी मजल पे पहुंच गो कौन बब्रमाण और अब कन्हैया जी ने रूप धारण करो अरे वीर हां भैया अब ऐसा करो मैं रूप धारण करता हूं एक मेरे लिए गडी लाओ एक झोल झंडा सा लाओ एक पुस्तक लाओ मेरे बगल में बैठ। के अस्सी नब्बे साल को बुद्ध ब्राह्मण बन को कौन करें जी महाराज तिरक छापा लगा लिया आ, गडी हाथ में झोल झंडा कंधा पे घेर रखा बगल में पुस्तक लगा रखी अस्सी नब्बे साल को बुद्ध ब्राह्मण बन के और पौरु तरफ सु कुरक्षेतन महीस हतना पर दो यारस्ता जैसे ये जिसके पास हजार पहुंचो ये करीब रहा हर बब्रा बाण को बाल-बाल राजी हो जा ब्राह्मण देखते हैं, उन्होंने कहा भाई वाहन सुगन से जंग को चल रहा है जंग देखने के लिए पर दर्शन अच्छा हो जाए ब्राह्मण देवता का वाह राजी होगो। छात्री के जोझा के लिए ब्राह्मण देवता का दर्शन हो जाए समझाने क्या चीज नहीं जब इसके पास आ पहुंचो जब ये बब्र कहता है पंडित जी महाराज खुशी रहो ये हो महाराज एक बात बताओ मेरे लिए कहा भाई कौन दिशा से आई ये कहो कहां दिशा से आई ये कहो कहां कुछ ब्राह्मण देवता कुछ या दल की भी है था हे महाराज आप अगर ये इधर से आ रहा हो कुरुक्षेत्र वहीं से तो ये भी सुना है आपने के कौन का जोर है कौन का शोर है कौन का शोर शराबा है किसका जिक्र पाया तुम्हें उन्हें क्या जी मुझे कुछ कम सुने ऊंचा बोलो ऊंचा बोलो मुझे कम सुनता ये काम से उन्हें के महाराज मैं यूं कह रहा हूं कि आप इधर से आप आया हो तो कुरखेतन में ही से तो कौन का जोर है कौन का शोर है कौन की हल्ला है कौन का गल्ला है किसका जोर है? करोगाने उन्हें के हां सुना तो ये, ये तो सुना है कैसे जब कन्हैया जी महाराज कौन के आगे कहता है ब्राह्मण के आगे महाराज हमने और तो काउ का ना सुना मगर ये क्या सुना कौन का भाई रामचंद्र के बिर दल देखन को आए हम राजा रामचंद्र के ब्राह्मण रामचंद्र के बिर दल देखन को आए अर्जन दल से निबल जड़जो धन पाए सूरबीर के मंगता दियो हाथ को खाय जाने किसो बण है जासो वे दोनों दल था महाराज हमने कहो सारा को शोर शराब और काल को वो ना सुनो साहब कोई बब्राबान बता दो बब्रा बन कोई रोला पायो जाने केसो तो वो बब्राबान है कैसा ना है हमने तो साहब वाक की तो सुनी है ने और काऊ की भी ना सुनी ने पंडून की सुनी ने कैरून की सुनी ने कई और जोधा की बब्रबाण के मार्स दोनों दल ठरारा अब साहब जन किसो तो बब्रबाण है किसो ना है बब्रहण को नाम लेते हैं। आ, बाल बाल खेल उठाया को। कौन को बब्रहण ये दिल में बोलो कि मैं लोटा को सोर सराबो और आहार तो वहां भी चरतरार तो है उन्हें महाराज बब्ब्राह को तो शोर सराबो पा आप आपको महाराज बब्रह को पा उन्हें क्यों महाराज अगर जो आपका विश्वास और आपका खीण आवे तो इतना काम कितना कितना भैनो ब्राह्मण देवता हुए तू अर्जुन को सुचान जा का दोनों दलाधीन ने हूं मैं वही बब्रा बा महाराज जाको आप पे शोर शराबो और जा जाको आप पे वहां रोगान पाया है वो बब्रा बाढ़ मैं हूं तुम कहा मैंने तब मन ली हम तो ब्राह्मण देवता नहीं मंगता है हमारे लेखित तू भी बब्रबान है कोई और बन जाता वो भी बब्रबान हमें कहीं जाना देना, देना है अगर महाराज मु गरीब देख कर आप मेरी जान को बब्रबान बन रहा मेरे महाराज क्यों झूठ बोलो क्यों ओ महाराज वहां ऐसा ऐसा जोधा ऐसा ऐसा बलंकारी और आप बब्रबा जान झूठी कहे ना मेरे आखी उतकू बाणन का संगर जुड़ा तोपे पे फिर वाती उसकू बाण बाण का यकीन जो जहाँ पे पूछ लग रहा है काय पे जल बाण है काय पे गन बाण है काय पे कमंडी बाण है काय पे रुद्र बाण है काय पर लक्षणी बाण है और तेरे पास ही एक बाण तीन तीर इनसे कह का आदमी मारोगा आप साफ बब्र बाण बनता रहो तो। जाते का बब्र मारा तुम आ जाए क्यों कि जो ये आपको तीन तीर दिख रहा है एक तीर दल को काफी है एक तीरवा दल को काफी एक तो वापिस लाऊ दो दल को एक तीर काफी है। सुन मिस्टर महाराज किता दर्दला झे लू करू दल में बल पितार दल को पे दू कर लाखन ऊपर वार कटक दल मार बिडारू खर्च करूंगा दो एक तो उबारू इनमें सुबह दो चले उल्टी लाऊंगो एक सुना मर दे तू चल तमाशो देख अगर दे तेरे वैसे विश्वास नहीं है मेरी बात को कहना को तो मेरे साथ चल तू मैं ऐसी जगह बिठा दूंगा जहां बैठो बैठ तमाशो देख एक से मेरी बदल को काफी एक से वल को काफी ये ही तो वापिस घर को लाऊंगा कहना जी महाराज दिल में है तो ऐसा उन्हें कि तो महाराज ही हो बब्राब हां कैटर साहब पंडित जी महाराज हो तुम्हें और जब तुम्हारे ना जाते तो ना उन्हें कहते तो महाराज ऐसा है अगर जे आप बब्राब हैं तो आप अपनी कोई कला दिखा कला दिखा उन्होंने कहा महाराज मैं कला भी दिखाने के लिए तैयार कला देखो जैसे तुम कहोगे वैसे उन्हें कहते तो महाराज मैं जो ये पीपल है जिसके नीचे आप खड़ा है इस पीपल को दृष्टि पर धरता हूं जब आप सेठी छोड़ो अगर जे आपकी सेठी इसका पत्ता पत्ता में के ली कड़गी तो, तो मैं भी आपको बब्र मान दूंगा और जो एक भी पत्ता रहेगा तो साहब अपना मन से बब्रह्म बढ़ता रहो मेरे क्यों महाराज जब तो बब्रहण मान लो मुझे क्या जब मानूंगा उन्हें धन दिया तो इसने क्या सोची कन्ह जी महाराज ने के इसकी आंख बचा के और पांच पत्ता पंडूर का नाव का तोड़ के और याने अपना तड़वा के नीचे दे दिया पाऊंगा तो इसने क्या सोची कि जे ये पांच पत्ता यहां पे बच जाएगा, जब तो ये समझो कि ये पंडू ने भी बकस दिएगा नहीं मारेगा ये, और जो पांच पत्ता के विषय की निकाल दी तो ये ना छोड़ेगा फिर फिर जो कुछ तो के साफ करनी है कर लिया महाराज धरल महाराज तो धर ले अरे महाराज ने दिष्ट पीपल धरा पांच पत्ता पंडर के नाम का तोड़ के आ दे, दे, दे और ने माता याद करके और गुरु महाराज याद करके अब ने सेंटी लीजिए छोड़ दिया तो जितना पीपल का दरखात में पत्ता सब पत्ता पत्ता में के सेंटी लिख के और पांचों पत्तान में लिखे कन्ह पंजा में कर भाई खपा बबरा हो गयो सेठी दीन ही छोड़ जवाद नाम मारो पीपल पड़ो देवता किशन को जाने लाड़ो है पंजो पत्ता पत्ता में के निकल के पांचों पत्तान में के निकल के और कन्हे जी महाराज को पंजा में सौ पड़गी माता कारण के, के कन्ह जी महाराज के? के इना छोड़े को का बिल्कुल सही मान ली बब्राज इना छोड़े का बाधर ही के कन्हे जी महाराज प्रभु और अब इसकी बढ़ाई करने लगा महाराज मांग तू बबराबान तेरा बाप बबराबान तेरा दादा बबराबान और हकीकत में सात बबराबान जैसी आपकी वह दल में सुन के आया रो हकीकत में आप बब्रहान साब हुआ बेकुल जो था महाराज हूं बब्रहान कहगी पर महाराज एक बात कि जैसा आप जोधा हैं और जैसा आप छत्री हैं इतना साफ दानी भी होगा दानी भी होगा हाँ महाराज ये तो है दानी क्यों नहीं अरे भाई सूरमा का दान का तो मेल है अगर मैं जोधा हूं छत्री हूं सूरमा हूं तो मैं दानी भी हूं उन्हें क्या अच्छा था उन्हें कहते तो महाराज आप दाने हैं तो कुछ दान दो उन्हासा। मान उन्हें वे से मांगा जाने के दान तो बचन देखे महाराज दान देना लो क्या बचन मान नहीं बचन दे जब कौन कहता है वो महाराज बिड़ारे जी मिले न ता। बचन बिडा रहे उसकत हरजी मिले नचन बिडा रहे उसकत जो कोई रगत विचा खा Ay, बचन बिडा रहे उसकत जो कुंज न को जाए, तीन कोल तमसू दिया मैं तेरो आधीन सुना ब्राह्मण देवता तेरो दिल चाहे सोलिन होने के महाराज मांगू गो छिटे तेरे जब क्या मांगता है ये शीश का नाम कारण पे बबरा बाण भाई सूरबीर के मंगता प्रकाश है तो जे तू अर्जन के सुतब्रा राजा शीश दान दे महाराज शीश का नाम था इधर के दान है मंगता की जात हम तो सोर्ण सुगन से जंग देख को जा रहा है और ये सब शीश का दान मांग रहा पकड़ के हाथ रस्ता से डोडो खड़ो कर दिए हठच आघात हमने तो ये जाने के ब्राह्मण देवता का दर्शन हुआ है दो चार गांव मांगेगो गो हजार दो चार पांच रुपया मांगे गो। हाथी घोड़ा मांगे क्या करेगा शीश का शीश तो हट जाएगा तो हम छोड़ रास्ता। फटकार दी कन्हैया जी महाराज में बोलोगे भाई मालक खैर कर तो काबू भी ना आया तो देखे बहन तू भी बचन भी बचन पलट भी आई तो। आशीर्वाद कन्हैया जी महाराज के दिए धक को अरे तो आगे कुचल तो हो ये बोलो कि नहीं भाई कदम दल में जा पहुंचो तो फिर का बुनाचन बचन पलट भी घबरा गो कन्हने वादो कर लियो और अब या का सिर उतार उतार जैसे चलो जा रो अरे हूँ बीरन को हाँ। सी स्कीम सोचो कि या का पावन में और या फिर टेंट पे के लाके पट दिनिया का पावन में पटक दियो के बजसे बब्रा बण चलो जा रो लका धक लका धक और हिरन ने काय ने पाँव पकड़ा काय ने हाथ पकड़ा और उठा के टेंट पे सुई और पट देनिया का पावन में पटक दिया कन्हे नहीं मारा ब्राह्मण देव तनी तो रो नब्बे साल को अब साबित तो सास खेच गो ढेर गो मुंह फाड़ गोर पान में पड़ो दम खेच के अब यह मुंह में रॉक सी जारी आख ने ढेर गो आखन में आंसू निकल रहा और बात कैसे समझ तो बबरा बाण दिल में बोलो के है तेरी बेटी कर सोन और दल देख को चल रहा है जो ध्यान देखन है। में देखने को चल रहा है शुरू में ब्राह्मण देवता का दर्शन हुआ और फिर ये यह सोन को सुना होगा कि ब्राह्मण की और साहब मृत्यु होगी ये तो भाई बहुत बड़ा हो आप सोच में खड़ो और ई पावन में पड़ो या का जब यहा खड़े खड़े बहुत देर होगी कौन को बब्रा बाण जब भी आवाज दी उन्हें ओ पंडित जी महाराज ले भाई बैठो हो जा को दान जी दे जी महाराज ने सोच के श्राद भूषण दे उन्हें कहे भाई महाराज अगर जे कोई थोड़ी घड़ी तो में स्वास्थ्य हुए तो बैठो वो, शीश को दान ले, के ओर भी कहने और फिर कड़क के आवाज लगाए हे महाराज भाई जरा कुछ तो में दम हुए श्वासा हुए तो बैठो हो जा आप शीश का दान देख फटकार बैठे होकर फटाचा कर उन्हें तो महाराज लिया तो तो उन्हें कर हाजी के कौन कह मैं मर गो तो? मगर ही कहा हाजी मैं तो बहुत दूर पहुंच कहा जब ही कह रहे हो कौन करे जी महाराज भाई इंदिरा जाके बैठ सभा में जार पुकार इंदिरा जा की बैठ सभा में जा पुकारूं बचन पलट हो गयो कोहगा कैसे मारूं इंदिरा जासो कहीं मैं हेतु मतबर सा बचन पलट हो गयो सर्जन को जाओ इंदिरा जा की बैठ सभा में मैंने जाकर करी पुकार तो लू मैं कुंतन बासो नहीं पड़ेगो गो तू नरकुंड में जा ओ महाराज मैं तो वहां था इंद्रलोक में और मैं तो वहां जाके री सिख में शिकायत कर रहा अक राजा को कौन बब्र बाण बड़ो छत्री बड़ो सूरमा बड़ो जोझा और मगर बचन पलटता है मुझसे वाले कोई चीज का वादा कर लिया इकरार कर लिया और फिर बचन पलट होगा उन्हें तो अच्छा महाराज तू वहां था कि हाँ महाराज वहां उन्हें कहते तो महाराज मेरे लिए एक बात बताक कुंड में क्या है और सुरग में क्या? बेकुंटन में क्या है सुने के महाराज कैसी बात कर बेकुंटन में आहा कोई कमी नहीं दूध की नहर सेहत की नहर जिस चीज को भी आप आपका मन करे वो व्यवस्था आपके लिए खाना के लिए पीना के लिए हर साफ सोना के लिए उठना के लिए बैठना के लिए वहां तो जिस चीज को आपका दिल चाहे वो चीज तैयार है कुछ भी खाओ कुछ भी पीओ कैसे भी और नरकुंड में अरे महाराज राम राम राम राम क्यों राम राम राम खून की नहर रात की नहर आठ और महाराज उनमें पटका जाओगा बदबू मारे और आग में जड़ोगा मुक्ति दुनिया और तो बार दैयार तो बार दैया महाराज ने देख देख के मेरो बड़ो है बड़ो मेरे हंस उन्हीं को मनोज बिल्कुल देखे के हाजी मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ वहां से जा रहा हूँ और जो आप अगर जो बचन पलट हो और आप मेरा दान को नहीं देते हो तो बस तन से देर में आपके साथ यही नोम अगर जो आपको वही मेरा कुंड में नहीं बताऊं तो नो कहना ब्राह्मण देवता मत कहना ये बोलोगे भाई महाराज तू सब इसमें कोई फर्क नहीं मान ली बात और याने नाड़ ही जाओ इस क्या आगे करिए कह के कहेंगे महाराज और याने देखे तो लेने भाई चिड़ते चिड़ते जुग लगा डहते लगीन बार चिड़ते चिड़ते जुग लगा डहते लगीन बार सुनो बिहार मन देवता अब मेरो तुली जैसी सता डांत अब कार अगर ये बात है तो नरक नरा कुछ देखा तो डा अब मेरा महाराज वाह वाह मैं दोलू मैं हत्या ये दान दान का दान का का काम काय जैसे आपने हुआ वा, कितना पैसे दान दिया मैंने जो अपना हस्त में दान का सिरे उतारू ये तो हत्याचारण का काम है जो दूसरा का सिरे उतारे वैसा अगर जी आप दानी है और राजा अर्जन का कमर है तो अपना हाथ से उतार के दियो, जैसे कानून कायदा हो मैदान दान देने का दान करे तो क्यों डरे अपने हाथन दे अगर जी तू दानी है दान करे तो डरता क्यों है अपना हाथ उतार के दे दान करे तो क्यों डरे अपने हाथन दे चलो झुंझु बबरा हो चुको अपना तू लगा धड़ी तुझे महाराज दान दियो तो अपना हाथ तरह में तो दान ये तो हत्याचार का काम होते हैं जो दूसरा का सिर और आप उतारे मैं नहीं उतार सकता अपना हाथ से उतार के दौ और जब कहो महाराज लियो जब तो देना है फायदा जब तो हम आपको दानी मानेगा ये दानियों का काम नहीं उन्हें के बहुत अच्छा और अब साहब खड़े होकर अपनी तलवार ही सोच के हा चोटी पकड़ के और अब यानी दुधारो फेरो आगे नो पीछे नो, काटते काटते लाएस बस पोंगी पोंगी रह जामाम गर्दने जो कटकी काट के बब्रह्मान अपना हाथ उट रो मब्रह्मान और याने बेन को कमजोर है बीर रहा वही मेरा प्रीतम बराब वही मुकटा रहे मेरी मेरे बांस वीर पलकन के इशारा में पीतम्बर कुलता है पीतम पर बांधो आ बैजन की माला गला में पहरी मुकट माथा के लगा अरे याने बांसरी भी फोक वही नहीं दी बो जब ये बोलो कि महाराज हमें काय को दान शीश वीस ना चाहिए हमें ना चाहिए काय को दान बांध ये बबरा बांध लखार देखे तो कन्हे बोला मामा ते तो कर। के करें हो मैं वही के नहीं हो लाला बड़ा बढ़ाई ना करे ना बट बोले बोल मेरो चेरो बबरा हो वजे खमको को क्या मैंने बात नहीं किया तुझसे तो क्या ऐ पर बात तेरी राजने मेरे साथ धोखा करा मेरे लिए जंग भी नहीं जी देख दिया तेने उन्हें कह रहे भैया जे तू मैं जंग में पहुंच जान पहुं जान पहुंच जाने तू बले छोड़ तो, पीछे कौन बसी कौन के हो वहां तो ने निवाज होवादी क्या तो दे तू है वहां पहुंच जा बोलो कि भाई खेर मामा जो तेने करो जो तो अच्छा करो ऐ पर कम से कम मेरा सिरे जेत खम पे रख के और भाई मेरे लिए जंग तो दिखा दे हाँ कि ये मेरा बात है जंग मैंने कब उतार दिया चेरा सिरे तो? ने बबरा बाढ़ ने अपना हाथ उतार के और ने हाथ नाथा पकड़ा मारा दांत भाई मामा जी डांत रुमाल में बांध के हाँ लाश को तटपट करके दूर फेंक के सिरे लेके के ईदार पहुंचा के कि जहां कैर उनका पंडुन का पुरखे था जहां दल पड़ा हुआ जाते जाते ही सिर रुमाल में बांध के जैत खम क्यों कर कन्हे जी महाराज और दूर डोल दो घूम तो दो कन्हे जी अब ने अर्जुन सु ने जर जोर सुग अपने घूम तो दो और नोबिना कही अक भाई मैं तो अपना काम कर आऊं सब अर हाँ साहब दिन निकलो अरे हाँ जंग की तैयारी जब जंग की तैयारी हो जो जान का मुकाबला हो गए और जब सिर जैद खम पे धरो धरो अब हंकार मारे सिर के ही मारे हंकार के मारे आधोदल इत को हट तो चलो जाए आधो दल इतको हट दो चलो जाए कौन कौन को सिर के मारे तो वजह क्या ही कि ये तो सिर्फ बेबतन और जिससे पैदा नहीं इसके मुकाबले जोधे हर एक नहीं थे ब्रह्मांड करूंगा जब कौन कहता है जर जोध अरे कृपा हां महाराज के यार एक बात बता कहा भाई छल्ले चल चले ना बदल ना चले धमाको छल्ले चल चले ना बदल ना चले धमाको लेन लेना था अब बब्रा मारे हा को आके जुड़े मुकाबला जब दल ले तुडान भाई तू तु कृपा खोले ने वेद को आज मेरो कहा है बब्राबाण अरे भाई कृपा ने जुम्मार्थी जरा वेद को देख तो मेरा बब्राबाण कहा रहा? को और मरा जब कृपा ने जुम्बेदार थी कैरुन को पंडून को घर को पेड़ों के मांग मगर नौकरी दरजोद की पाए और बेद खोलो बे, बे, श्याम वेद वेद वेद का मरा सच्ची बात बता क्या जब कौन कहता कृपा ने जुम्बेदार थी ओ महाराज ऐसी तो दीखे कृपा खोले वेद वेद को पुष्ट विचारे कृपा खोले वेद वेद को पुष्ट विचारे चेरो बड़ो बब्र के दीखे लारे अर्जन के सिर जीत हार की कहन कोई कुरखेतन के बीच फिर अर्जन की जो कृपा खोले वेद को सच्चा करे विचार जर्जो धन अर्जन सबल वेद तो तुम तो वे बता रो है हार ए महाराज वेद में तो मुझे ऐसे दिखे जैसे आपकी हार हुए और अर्जुन की जीत हुए जरूरत लो का बटा थोड़ा बेद देखता करो महाराज कैसे अरे बेकूफ क्या अर्जुन मेरे मुकाबला का कर दिया तेने सुनिए चार निजुम भेद को आगे डाओ मेरे सुनिए चार निजुम भेद को आगे डाओ रहो हमारे पास मत मेरा खाओ में बल सबल हल्ला हजारन हाथी मैं करूं दल में बल फटे अर्जन की छाती कृपा कच्ची मत के मत तू झोंटा करे विचार मैंने अर्थ हो दिगा ना बैठो हमें अर्जन को संभा ओ तो ये भी मालूम है कृपा के जिस वक्त बैराठ में मेरे अर्जन के मुकाबला भुला जब उस अर्थ में तो तैतीस कोड़ देवताओं को मालख ब्रम्मा वो बैठो राम बैठा को हनुमान ढाथ में बैठो हजारों सेठ सेठली अर्थ में बैठी और मेरा अर्थ खाली सिर्फ में ही मेरा अर्थ में और कोई नहीं कि जब मैं बाढ़ दू जब मेरा बांध के मारे तो वह आपको अर्थ सात पेंड हट तो चलो जागे और जब वो बाढ़ देवे जब उसका बांध के मारे मेरा अर्थ खरी तो साढ़े तीन पेंट हटे जब भी अर्जन के अर्थ में यह आवाज आवे के शबाद दर जोध तेरी मत तो जाने, जने मगर तुझमें एक नुकस है कि अगर जे तेरा दिल के अंदर तकबर अर मान ता होता तो तेरे मुकाबले कोई नहीं, तो बता मेरा बाण के मर्त साढ़े सात पॉइंट उसका था और तू मुझे उससे मेरा मुकाबला पिलाना चाहे उन्हें कहते तो महाराज मैं तो बेट की बात कर ठीक अब साहब कन्हैया जी महाराज और दूर घूम तो डोल रो दिन छिपिया तो है लड़ाई समाप्त होती है कैरुन को दलिये घा को हट जावे पंडुन को दलिये घा को हट जावे हो साहब जैसे कन्हैया जी महाराज घूम तो डोल रो कौन को मिल जाता है जल जोत को और ये नजीक गया और यानी रामकृष्ण कृष्णा कन्हैया जी ने कहे कि नहीं अंत बड़ो ना तो है या को राजाजुन को भाई ताऊ को बेटो राजा है रामकृष्ण करना को तो तेरू तो काम है और कन्हैया जी ने या को रामा कृष्ण भाई राम राम जीया जी। जी तो कन्हैया जी का भैया निके राम राम जा। राम हो भैया कन्हैया जी शाम पड़ गो तेरे करीब नजीक आ गो तो भैया तेने भी रामा कृष्ण कर ली और ने भैया उर्जुन का ना करे हम तेरे तेरे पास दिन रामा कृष्ण ना करे और भैया अर्जन के अलावा आगे हमें समझे भी क्या है तू तो। भाई जो कुछ है तेरे तो अर्जुन उन्हें जीजा जी अर्जुन बीस तू इक्कीस अर्जुन इक्कीस तू बाईस तू कम है मेरे लिए भाई मेरे लिए तो उतना तू है, है उतना कन्हे जी ये तो तेरे कहना की बात भाई अर्जन अर्जनी है मैं, मैं।, मैं तो? नहीं मैं उसके मुकाबले कैसे हो जाऊ में समझे तू वाय समझे क्या हाँ उन्हें कह रहे कन्है जी वाई के लिए समझे तो इतना काम कर तू कितना जब कौन कहता है दर्जो जी से कन्हैया जी भाई बंशी पतिया बिरज का कर दू मैं तेरे तांबे बंसी पतिया बिरज का कर दूं मैं तेरे ताबे राज जैसी अर्जुन पैर इच्छा करी ऐसी हम पे भी कराज भैया जैसी अर्जन के साथ रिक्छा कर, है, कर। रहे हैं ऐसी भैया हमारे ऊपर भी रक्षा कर बिल्कुल इतनी करूंगा अरिया ने बांस में फूक दी जितनी आपकी फौज द्वारकाजा में ही द्वारकाजी में ही तमाम फौज इसके बराबर आ खड़ी कान के कन्हें जीजाजी कहा मेरी फौज द्वारका जैसे आइए ये फौज तो यह है तू कहे इतनी और मंगाऊ और इतनी मंगाऊ मगर एक बात कहा बांधू तेरा कुल छत्तर के शेहरों लाऊ सजा बरात भाई सारी फौज गुहार ले मेरे इस हिर जन के तमाम फौज तेरी और धड़ सुरसु नीचे नीचे तमाम शरीर जो तेरह है, है नर्जन के साथ उन्हें कह रहे, रहे भैया चल ठीक है अभी तो भीड़ को भूखो तो हो ही उन्हें कह रहे भैया तो सिर है तू अर्जुन के ही साथ राख हमको तो भैया तेरा ये दल की बहुत हाँ दलेंगे हट अपने हाथ टह लगते हैं शाम को आराम करते हैं रात को दिन निकलो आ रो राजा जन में बाण हाथ में अरे सहदेव बेदार थी हाँ भैया उन्हें के तुम तो बड़ी अभी एक बात सुनेंगे कहा भाई अर्जन करे सना दल को बाघ उठाई अर्जन करे सना दल को बाघ उठाई जम मई हंकार फटी समदर झुकाई और जब सिर ने हंकार मारे बेज देख सहदेव कहा कुदरत की बानी जब मारे हंकार पड़े ज्वान में पानी आ तो देखे दल में का ये जा तो देखे ना ऐसो जो धा कौन है जासो ये दोनों दल ठर रहा क्यों रे भैया ये तो बता सहदेव विद्यार्थी ये कौन है जो ये दंगे ना दे रो है और जब वो हंकार मारता जब उसके हंकार क्यों मारे दल को हट जावे ऊ दल हट जावी वजह क्या है जंग कौन नहीं हो जे रो ये कौन हंकार मार रहा जैसे दोनों भाई बातचीत कर रहा दूर सुखड़ो खड़ो इनकी बतलावने सुन दो कौन कौन नहीं जी मारा है? और ईद लपक के इनके दिया जब ये कह रहे राजा अर्जुन तुझे मालूम नहीं है कौन कह रहे बेदार इसका भाई कौन के राजा अर्जुन तुझे मालूम नहीं है कायम की ओ भैया ये जंग में तो वो दखल कर रहा है वो नहीं हो जरा कौन भाई पुत्र फोत है बबरा जाण विश्वा पुत्र फोत है बबरा जाण बिश्वा दखल करे है जंग में को जैत खंपेसी भैया जो तेरह कमर है बब्रा मान ये जंग तो ना हो रोगा को सिर उधरो खम्पे देख ले जाए जैसे दोनों भाई ऐसे बातचीत कर रहा और हा बब लपक के रहे जी महाराज और जाने आके रामो कृष्णा करे राम राम जी, जी राम राम भाई आ भाई जी। आयो। हो जी जा जी। मैंने अपना वादा पूरा कर लिया कृष्णा से उतारने ने की ना ब्रम्भ अर्जुन अपना सुख को भैया जेतखम पे देख देख ले अपना सिर जरा बब्रहण का से जैतखम पे रखा भाई अब तू जाने और ये बान लाख डल जाने मैंने तो अपना पर्ण निभा दिया पूरा कर दिया उन्होंने क्या भाई मगर एक बात और बताऊं तो कहा कि तेरे मंचा दस दिन हो जाऊं ये पूरा नहीं होने दे गो जंग सिर अगर जो इसी तरीका से डर हो ऐसा तो काम कर बाण लेकर सेंटी दे दया सिर में ये सिर नीचे आ पड़ेगा इसका गर्भगढ़ गर जाएगा फिर ये अहंकार नहीं मारेगा और नहीं जे ये सिर यहां धरा रहा बदस्तूर तो चाहे एक महीना का छह महीना हो जंग नहीं होने दिए सिर इस ना हो इस नीचे गिरा इसका गर्भ गड़ गर जाएगा और जंग कर देते आराम से हर साहब कहता का महाभारती अर्जन ने और बाण के रोदे सेंट चढ़ा के और या ने शिष्ट मिला के और या ने सिर में जैत खम्पे नीचे आर पर इसका राजा और याने रुमाल खोल के देखे हार भकड़ भकड़ नेत्र कर रहा है मुंह छन पे नीम उड़ा रहा है जो ध्यान बैंडी खोप कान की पर के चेहरा इसकी बैंडी और वह देख के राजाजन के आंखन में आसन की ओ हो जे कदिया में नुकस ना होती और जे हम से नहीं बदल तो पांचों भाई बैठा बैठा तमाशा देख दो बाउंडार जैसे रोरो के पीए पह देखता धार लगी। जब तो धान जी बोले करे भैया हम तो जब ही जान रहा के जो कुछ भलाई बुराई है जो भैया हमारे शीर्ष गए भाई राजा जन हमारी चेतरा है भैया हम तो जा रहा क्यों क्यों बस भैया हम तो जब ही जान गा अरे राजा जान जब मैंने तुझसे पहले खोल के कह दी और मैंने तुझसे ये कह दी कि भाई जो कुछ मैं कर जाऊंगा मैं अपनी बात पूरी करूंगा और तू मेरी बात माननी पड़ेगी मगर ए, फिर भी ये काम जब राजा रहे कि नहीं तू बाहर मैं जो छोड़ दे रू तो सिर्फ मेरे लिए ख्याल कहा भाई तम इस किशन सच्ची को अर्जन का टूटी कुल किया तमी किशन शची को अर्जन का टूटी याद ना हो अर्जन हुयो है हिरास क्यों भाई कन्हैया जी के तू भी जाने मैं भी जानू हर कोई आदमी जानता है कि एक मेरे एम ने कमार हो चिरो भाड़ जो वो तो चक्का बोई का किला में काम